भाष्यार्थ अध्याय भाष्या ब्राह्मण दो प्रथम प्रश्न का उत्तर अन्ते संस्कार रूप अंतिम आहुति तस्याग्निरेवा आहूति अथइनमे हरती तस्रेवाूमोर्चिर्चिंगा अंगारा विस्फुलिंगा विस्फुलिंगा तस्मिंद तस्ंद पुरुषम जुहवती तस् आहुत पुरुषोभा स्वर वर्ण संभवती तब इसे अग्नि के पास ले जाते हैं उस आहुति पुरुष का अग्नि ही अग्नि होता है समिध समिध होती है धूम धूम होता है ज्वाला ज्वाला होती है अंगारे अंगारे होते हैं और विस्फुलंग विस्फुलिंग होते हैं उस इस अग्नि में देवगण पुरुष को हैं, उस आहुति से पुरुष अत्यंत दीप्तिमान हो जाता है। अतः तदैनम मृतमग्न मेवात्याजस्त आहुति भूत भूतस्य होमाधि कारण न परिकलोनि प्रसिद्ध समित समित धूमो धूमो ऋचि रचि चीर अंगारा अंगारा विस्फुलिंगा विस्फुलिंगा जसिद्ध मेव सर्वृत्य तब इस मृत पुरुष को अग्न अग्नि के ही लिए अंतिम आहुति के प्रयोजन से गण दे जाते हैं उस आहुति भूत पुरुष का प्रसिद्ध अग्नि ही होमाधिकरण होता है कोई कल्पित अग्नि नहीं प्रसिद्ध समिध ही समिध होती है धूम धूम होता है ज्वाला ज्वाला होती है अंगारे अंगारे होते हैं और विस्फुलिंग विस्फुलिंग होते हैं तात्पर्य यह है कि ये सब जैसे प्रसिद्ध हैं वे ही होते हैं तस्वन पुरुष अत्याह अत्याहुतिम जुहवती तस्या आहुतिया आहुते पुरुषो भास्वर वर्णोति से दीप्यमान निषेकादि भी अंत्याहुत्यन्ते कर्म भी संस्कृत संभवती निष्पद्यते। उसमें पुरुष रूप अंतिम आहुति को होम करते हैं उस आहुति से पुरुष भास्वर वर्ण अत्यंत दीप्तिमान हो जाता है गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक के संपूर्ण कर्मों से संस्कार युक्त होने के कारण वह अतिशय दीप्तमान हो जाता है पंचम प्रश्न का उत्तर देवयान मार्ग का वर्णन इदानिम प्रथम प्रश्न निराकरणा आह अब प्रथम प्रश्न का निराकरण करने के लिए राजा कहता है तेज में दुर्जे चा मी अर सिद्धांस्यसते ते चेर भी संभव आपूमाण पक्ष पक्षाध्यान ष्मा दिख्य एतिमासेलोकलोका आदि वैद्युत तान् वैद्युता पुरशो मानस एत ब्रह्मलोकान गमयति तेसु ते ब्रह्म लोकसुरा पतो वसंति तुनरावृत्ति वे जो गृहस्थ इस प्रकार इस पंचाग्नि विद्या को जानते हैं तथा जो सन्यासी या वान प्रस्त वन में श्रद्धा युक्त होकर सत्य ब्रह्म अर्था हिरण्य गर्भ को की उपासना करते हैं वे ज्योति के अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं ज्योति के अभिमानी देवताओं से दिन के अभिमानी देवता को दिन के अभिमानी देवता से शुक्ल पक्षाभिमानी देवता को और शुक्ल पक्षाभिमानी देवता से जिन छह महीनों में सूर्य उत्तर की ओर रहकर चलता है उन उत्तरायण के छह महीनों के अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं सन मासाभिमानी देवताओं से देवलोक को देवलोक से आदित्य को और आदित्य से विद्युत संबंधी देवताओं को प्राप्त होते हैं उन वैद्युत देवों के पास एक मानस पुरुष आकर उन्हें ब्रह्मलोक में ले जाता है वे उन ब्रह्मलोक में अनंत संवत्सर पर्यंत रहते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती ते के एवं यथोक्तम पच पंचाग्निदर्शन में विदु एवं शब्द सभी धूमारचिंगार विस्फुंगश्रद्धादि विशिष्टा पंचाग्नो निर्दिष्टा तेता पंचाग्नि विदुरीतर्थ वे कौन जो इस प्रकार इस पंचाग्नि विद्या को जानते हैं एवं शब्द से अग्नि समिध धूम ज्वाला अंगार विस्फुलिंग और श्रद्धादि विशिष्ट पांचों अग्नियों का विशेष किया गया है निर्देश किया गया है उन इन पांच अग्नियों को जो इस प्रकार जानते हैं ऐसा इसका तात्पर्य है नन्वग्निहोत्राहू तेज दर्शन विषय दर्शन तुक्त उत्क्रामंतादी पदार्थ निर्णय इत्यादि दिवैवाहनी क्या इहाप्यमुष्य लोकसादी सद बहुसम इति वै तद्द्द्द्द्दर्शनमें शब्द प्रकृ पंचाग्नियों का प्रदर्शन करता है इस बात को स्पष्ट करने के लिए यह शंका उठाई जाती है किंतु यह दर्शन तो अग्निहोत्र की आहुतियों के दर्शन के विषय में ही है वही उत्क्रांति आदिच्छय पदार्थों का लेने करते हुए द्वुलोक को ही आह्वनी करते हैं इत्यादि कहा गया है यहाँ भी उस द्वुलोक का अग्नित्वर तो और आदित्य का सम इत्यादि इससे बहुत कुछ साम्य है अतः यह विद्या उस दर्शन का ही शेष है नदिथ्या प्रश्न प्रतिवनपरीग्रहा प्रश्न से वैवम शब्देना सबदेव शब्देन अन्यथा अश्नानक निर्ज्ञातवाच संख्या या अग्नप एवं वक्तव्या समाधान नहीं क्योंकि इस एवं शब्द से यतिथ्याम इत्यादि प्रश्न और उसका उत्तर ग्रहण किए गए हैं यतिथ्याम इत्यादि प्रश्न और उत्तर का जितना भी परिग्रह है उतना ही एवं शब्द से परामर्श करना उचित है नहीं तो यह प्रश्न व्यर्थ हो जाएगा तथा अग्निहोत्र संबंधी पदार्थों की संख्या तो अच्छी तरह से ज्ञात ही है इसलिए अग्नियों का ही निर्देश करना उचित है अथ निर्ज्ञात अप्यनुद्यते प्राप्तस्य से वाणुवदनम युक्त न शंका अच्छी तरह से ज्ञात विषय का भी तो अनुवाद किया जाता है समाधान यथा प्राप्तस्य से वाणुवदनम युक्त न त्वसु लोकग्निरीति समाधान अनुवाद तो जो पदार्थ जैसा प्राप्त है उसका उसी प्रकार करना उचित होता है ऐसा नहीं कि वह द्व्युलोक अग्नि है क्योंकि वास्तव में तो द्व्युलोक अग्नि है नहीं इसलिए यह अग्नि के स्वरूप का अनुवाद नहीं हो सकता यहाँ तो द्व्युलोक में अग्नि दृष्टि ही विवक्षित है अथोपलक्षणार्थ शंका वह द्युलोकादिवाद अंतरिक्ष के उपलक्षण के लिए हो सकता है तथाप्या देना चोपलक्षण युक्त समाधान तब भी या तो आरंभ के अथवा अंत के पर्याय से उपलक्षण होना उचित है पांच पर्यायों पंचाग्नियों का वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी श्रुत्यंतराच्य समारे ही प्रकरणे छांदोग्यश्रुत पंचाग्नि वेद संख्या या एवो होत्र पञ्चाग्नि यत्वग्नि एवोपदात्रत पंचाग्निदर्शन यदादी साम्यम तदग्निहोत्रस्तुमचा तस्माक्रांतियादी पदार्थ परर्चिरादि प्रतिपत्ति एवमिति एवं प्रकृतपद नाचिरादिप्रिधा भी यही बात सिद्ध होती है इसी के समान प्रकरण में छांदोग्य श्रुति में पंचाग्नि भेद इस प्रकार पांच संख्या का ही ग्रहण करने के कारण यह पंचाग्नि प्रदर्शन अग्निहोत्र का शेष नहीं हो सकता तथा उसका जो अग्नि और समिधादि रूप साम्य है वह तो अग्निहोत्र की स्तुति के लिए है ऐसा हम कह चुके हैं अतः उत्क्रांति यदि छ पदार्थों के ज्ञान से ही अर्चे आदि मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ एवं इस प्रब्ध से प्रकृति के ग्रहण द्वारा अर्चे आदि मार्ग की प्राप्ति का विधान किया गया है कि पुनस्थे यह विदुर्गृहस्था एवं एव नु तमाम यज्ञादि साधन नूमादि प्रतिपत्तिर्विथिता न साधनोपपत्ते भिक्षुवान अनें विधा गृहस्था यदि साधनोपत् भिक्षुवान्स्थ प्रस्थो चारण्यसंबेन ग्रहणा गृहस्थकर्मसंब्धवाच पज्ञादर्शन से अ ब्रह्मचारी विदुरी गृह्युतरे पथि प्रवेश स्मृति प्राण्या किंतु जो इस प्रकार जानते हैं वे कौन है केवल गृहस्थ सं किंतु उनके लिए तो यज्ञादि साधन के द्वारा तुमादि मार्ग की प्राप्ति का विधान करना है उत्तर नहीं क्योंकि जो गृहस्थ इस प्रकार जानने वाले नहीं है उनके लिए भी यज्ञादि साधन हो सकते हैं तथा सन्यासी और भान प्रस्थ का अरण्य के संबंध से ग्रहण किया गया है इसके सिवा पंचाग्नि दर्शन का संबंध भी गृहस्थ के ही कर्म से है अतः एवं विदु इस वाक्य से ब्रह्मचारी भी ग्रहण नहीं किए जा सकते उनका तो इस स्मृति के प्रमाण से उत्तर मार्ग में प्रवेश होता है अष्टाशीति सहसाणाम ऋषीणाम ऊर्धरे उत्तरेनार्यम पंथास्ते मृतत्व ही भेजरे अठासी सहस्त्र नैश्चिक ब्रह्मचारी ऋषियों का मार्ग सूर्य के उत्तर की ओर है वे अपेक्षिक को ही प्राप्त करते हैं एवं तस्थमग्नपत्यव क्रमेनाभ्यो जाग्निप्व ये विदुस्ते चे चा भी अर्यवान प्रस्थ परिव्राजकाशारण्य निः श्रद्धा श्रद्धाुक्ता सत सत्यम ब्रह्म उपासते न पुनः श्रद्धा चोपासते ये सर्वेर चीर भी संभवंती इसलिए जो गृहस्थ इस प्रकार में अग्निज अग्नि का पुत्र हूँ इस तरह क्रमशः अग्नियों से उत्पन्न हुआ अग्नि रूप ही हूँ ऐसा जानते हैं वे और जो ये वन में निरंतर वन में रहने वाले वानप्रस्थ प्रस्थ और सन्यासी श्रद्धाम सद्धा युक्त होकर सत्य ब्रह्म अर्थात की उपासना करते हैं श्रद्धाम शब्द से श्रद्धा की उपासना करते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए ये सब मार्ग को प्राप्त होते हैं यावत् विद्यां श्रद्धा द्याहुति यदृहस्था पंचाग्नि विद्या सत्यम ब्रह्म न विदुस्ताव्रद्धाद्याण पंचभ्या प्रत्युत्था हुता होत्रादि कर्मानुष्ठातारो भवन्ति। तेन कर्मण धूमादी क्रमेण पुनः पुनः क्रमेण पर्जनद्रमेण क्रमण आवर्तंते ततःनोषाग्निर्जा पुनः कर्म पुनः पुनरावर्तन्ते जब तक विद्या अथवा सत्य ब्रह्म को नहीं जानते तब तक वे श्रद्धादि आहुतियों के क्रम से पांचवी आहुति के हवन किए जाने पर उससे स्त्री रूप अग्नि में उत्पन्न होकर फिर लोक में उत्थान करने वाले होकर अग्निहोत्रादि कर्म का अनुष्ठान करने वाले होते हैं उस कर्म के द्वारा वे धूमादि क्रम से पुनः पितृलोक में जाते हैं और पर्जन्यादि क्रम से पुनः इस लोक में लौट आते हैं उससे पुनः स्त्री रूप में होकर फिर कर्म करके पितृलोक में जाते हैं इस प्रकार घटीयंत्रहट के सदृश गमनागमन द्वारा बारंबार जाते आते रहते हैं यदा एवं तो ये संभवंती घटीयंत्र भ्रमणाद विनिर्मुक्ता संभवती अर्चिति नाग्निज्वाला किम तरी अर्चिअभिमाचि देवोत्तर मार्ग शब्दवाच्याोत्तर मार्गलक्षणा व्यवस्थित संभवती नी परिव्रजका अग्न्यर्चि सव साक्षा संबंधोस्ती तेना देव तरीगृह्य अर्चि शब्दवाच्या किंतु जब वे ऐसा जानते हैं तो इस घटी यंत्र के समान चक्कर काटने से छूट कर अर्चि को प्राप्त होते हैं यह अर्ची भी अग्नि की ज्वालामात्र नहीं है तो क्या है अर्ची के अभिमानी अर्ची शब्दवाच्य देवता है जो उत्तर मार्ग रूप और स्थिर ही है उन्हें ये प्राप्त होते हैं परिव्राजकों का तो अग्नि की अर्ची ज्वाला से साक्षात संबंध भी नहीं है इसलिए यहाँ अर्चित शब्दवाच्य देवता ही ग्रहण किए जाते हैं अतोहर देवता मरण काल निर्माणपत्तेरह शब्दों की देवत आयुष क्षे मे विदाव मर्तव्यं मर मरण काला नि शौ प्रेताक्ष सवत्म इति गृत्यरा यहाँ से वे अहर देवता दिनाभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं मरण काल का कोई नियम नहीं हो सकता इसलिए अहर शब्द से भी देवता ही अभिप्रेत है साक्षात दिन नहीं आयु के छीन होने पर ही मरण होता है इस पंचाग्नि उपाचकों को दिन में ही मरना चाहिए इस प्रकार उसके लिए दिन रूप मरण काल का नियम नहीं किया जा सकता रात्र में मरे हुए उपाचक आगे जाने के लिए दिन की प्रतीक्षा करते हों ऐसी बात भी नहीं है जितनी देर में मन आदित्य के पास जाता है उतना ही देर में यह आदित्य लोग भी पहुँच जाता है इस अन्य श्रुति से यही सिद्ध होता है अन्ह अन्य आपुर्यमाण पक्ष मह देवता याति वाहिता आपुर्य पक्ष पक्षदेवता प्रतिपद्यंते शुक्ल पक्ष देवता मित्येत आपुर्यमाण पक्षाद ज्ञान सन्मासा नृदंगुतरा दसमादित्य कवितिता मसा प्रतिपद्य शुक्लपक्षता सतम मसानीति बहुवचना संघचारिण्य शुतरायण देवतापुर्यपक्ष अहरदेवता से ऊपर ले जाए जाने पर वे आपुर्य पक्ष देवता को अर्थात शुक्ल पक्ष देवता को प्राप्त होते हैं आपूर्य मार्ग पक्ष देवता से जिन छह महीनों में सूर्य उत्तर दिशा की ओर चलता है उन मासों को शुक्ल पक्ष देवता द्वारा अपने अधिकार से बाहर ऊपर पहुंचाए जाने पर प्राप्त होते हैं मासान ऐसे बहुवचन होने के कारण छह उत्तरायण देवता संघचारी मिलकर रहने वाले हैं तेभ्यो मासेभ्यण मास देवता अतिवाहिता देव देवतां प्रतिपद्यन्ते देवलोकादादित्य देलोकाभिमा देवतां प्रतिपद्यन्ते देलोकादितुत देवतां दुदेवता ब्रह्मलोकवासी पुरुषो ब्रह्मणा मनसा सृष्टो मनस कैत्यागत ब्रह्मलोकान उन उन्मासों से अर्थात मास देवताओं से ऊपर ले जाए जाने पर वे देवलोक अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं देवलोक से आदित्य को और आदित्य से वैद्युत विद्युत अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं विद्युत देवता को प्राप्त हुए इन उपासकों को ब्रह्मा के द्वारा मन से रचा हुआ कोई ब्रह्मलोकवासी मानस पुरुष आकर ब्रह्मलोकों को ले जाता है ब्रह्मलोक नित्य थरोत्तर भूमिभेदेन भिन्ना गम्यंते बहुवचन प्रयोगात तारतम्योप तेतेन उपासनातम्योपत्त पुरुषे गिता सतस्तेसु ब्रह्मलोक परा प्रकृष्टा सत स्वयंपरावतः प्रकृष्टा सवत्सरानक ब्राह्मणों नेकान कल्पान वसा ब्रह्मलोक गता नास्ती पुनरावृत्तिर संसारे न पुनरागमन मिहेति मिति शाखातरपा ब्रह्मलोकान ऐसा बहुवचन प्रयोग होने से ज्ञात होता है कि नीचे ऊपर की भूमि के भेद से ब्रह्मलोकों में भेद है उपासना के तारतम्य से भी ऐसा भेद होना संभव है उस पुरुष के द्वारा पहुँचाए हुए उन लोकों में वे स्वयं पराह प्रकृष्ट होकर परावतः प्रकृष्ट संवत्सर अर्थात अनेक वर्ष तक रहते हैं तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा के अनेकों कल्प पर्यंत रहते हैं उन ब्रह्मलोक को गए हुए पुरुषों की पुनरावृत्ति नहीं होती अर्थात इस संसार में पुनरागमन नहीं होता क्योंकि यह ना पुनरावृत्ति है ऐसा दूसरी शाखा का पाठ है यह त्या कृतिमात्र ग्रहण मिति येव भूते पौर्णमासी मिति यद पूर्व किंतु यह पद से तो अकत्रिमता मात्र का ग्रहण होता है अर्थात केवल इसी संसार का नहीं सामान्यतः सभी कल्प के संसार का ग्रहण होता है जैसे प्रातः काल होने पर पौन मास याप करें इस वाक्य में सामान्यतः सभी प्रातः काल का ग्रहण होता है न इहेती विशेषणर्थक्या यदि ही नवर्तन एवेह ग्रहण मनर्थकम है सै सोभूते पौर्णमासी मित्र पौर्णमास भूत मनुक्त न ज्ञायता इति इति युक्तम नहि तत्र शब्दार्थो विद्यत एव विशेषण जेयत युक्त विशेषयुँ नकतिश्दार विदत स्वशब्दों निरथक प्रयुज्यशेषणशब्द प्रयुक्न विश्व मेरे विशेषणल चेन् गम्यत्रुक् निरथ सत्याम विशेषण फलावगत हो तस्माद अस्मा कल्पादर्थव महावृत्तिर्गम्यते हि धांति नहीं ऐसा मानने से यह यह विशेषण व्यर्थ हो जाएगा यदि इनकी कभी पुनरावृत्ति होती ही नहीं तो यह इस कल्प के संसार में यह विशेषण व्यर्थक ही होगा प्रातः काल होने पर पूर्ण मास याग करे इस वाक्य में तो प्रातः काल यह विशेषण यदि शब्दतः कहा न जाए तो अपने आप उसका ज्ञान नहीं हो सकता इसलिए वहाँ विशेषण लगाना उचित ही है यदि वहाँ भी स्व प्रभात का शब्दार्थ सामान्यतः प्रभात काल मान ले मात्र न हो प्रभात काल मात्र न हो तो स्व-शब्द का प्रयोग भी निरर्थक ही समझा जाएगा जहाँ विशेषण शब्द का प्रयोग तो हो पर खोजने से उसका कोई फल न प्रतीत हो वही व्यर्थ होने के कारण उस विशेषण का परित्याग कर देना ही उचित है विशेषण के फल का बोध होने पर उसको त्यागना उचित नहीं है इसलिए इस संसार में ऐसा विशेषण दगाने के कारण यह सूचित होता है कि स्कल्प के बाद उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है